समादीय संन्यासीगण मुनिगण उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों पूजा की योग्य मातृशक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारी अपना प्रकरण दान देने का और लेने का चल रहा है पर दान विचार करके ही देना चाहिए इसी बात को स्वामी जी अपनी भाषा में यहाँ पर कहते हैं विवेचना मूलक दान सदा होता रहा है पृष्ठ संख्या 19 देखो मिल गई स्वामी जी यहाँ कहते हैं पृष्ठ संख्या 19 पर विवेचना मूलक दान सदा होता रहा है दान के लिए किस विवेचना की आवश्यकता है क्या सोचना चाहिए दान देने से पहले दान देने से पहले वो दानदाता इस बात का विचार करे कि मैं जहा पर अपना दान दे रहा हूं धन का विद्या का या जो भी उसके पास है उसका क्या इस दान का सदुपयोग दान लेने वाला करेगा या नहीं अगर दान देते समय या दान देने से पहले यह विचार अगर हमारे मन में नहीं आता कि मेरा दान सुपात्र में गिरेगा या कुपात्र में जाएगा इस दान की गति क्या होगी इस दान से मेरा पुण्य घटेगा या बढ़ेगा अगले का लाभ होगा या अगला इसका दुरुपयोग करेगा तो कई तरह की बातें दान देने से पहले विचारशील व्यक्ति को सोचना चाहिए और इसकी विस्तार से चर्चा स्वामी जी ने सत्याश प्रकाश के ग्यारहवे समुल्लास में की है वहां ये भी कहा गया है कि दान देने वाले की योग्यता क्या हो और ये भी वहां लिखा है कि दान लेने वाले की योग्यता कैसी होनी चाहिए यानी सुपात्र और कुपात्र का विचार वहां पर किया गया है जैसे आपने भी अनुभव किया होगा कि जब हमसे आपसे कोई सहायता की याचना करता है यह सीधा धन चाहता है कि मुझे सहायता की आवश्यकता है आप मेरी सहायता करें लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये सहायता प्राप्त करने वाला इस दान का अधिकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको मना कर दिया जाता है वो अपशब्दों का प्रयोग करता है यहां तक कि गालियां भी दे देता है और आमतौर से जो सामान्य भिकारी होते हैं रेलवे स्टेशनों पर सड़कों पर कहीं भी जहां पर गाड़ियां रुकती हैं वहां पर तो कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि अगर दान वो मांग रहा है वो सहायता मांग रहा है लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी दूंगा वो इसका सदुपयोग नहीं करेगा किंतु दुरुपयोग ही करेगा नशा खरीद लेगा किसी गलत काम में उसको लगा देगा और मैं उसकी आकृति से उसके आकार प्रकार से उसके हाव भाव हाँ से इतना मुझे समझ में आ जाता है मैं मना करता हूं तो परिणाम उधर से अपशब्दों की वर्षा शुरू हो जाती है गालियों की बौछारें शुरू हो जाती है तो समझना चाहिए कि इस तरह के व्यक्तियों का दान मांगना और इस तरह के व्यक्तियों को दान देना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है दोनों के लिए हानिकारक है क्योंकि दान लेने वाले में सज्जनता होनी चाहिए दान दान लेने वाला धार्मिक होना चाहिए दान लेने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि अगर सामने वाला मना भी करता है तब उसके प्रति हम कुछ भी अहित का विचार ना करते हुए ये भावना रखे कि कोई बात नहीं नहीं मिला तो फिर कभी दे देगा फिर कभी इसकी भावना बनेगी देने की फिर दे देगा जरूरी नहीं कि एक बार में ही ये अपनी भावना को बदल ले फिर कभी दे देगा तो जो दान के लेने वाले इस तरह की भावनाएं अपने मन में उत्पन्न करते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी दान दे दिया जाता है तो वो उस दान का पुण्य दाता को भी मिलेगा और ग्रहिता को भी मिलेगा दोनों को ही प्राप्त होगा क्योंकि दोनों के मन में अच्छी भावनाएं एक दूसरे के लिए बनी हुई है हालांकि उपनिषदों में दान की कई प्रक्रियाएं वहां पर देखी जाती है हिरिया देम बिया देम श्रद्धा दयम अश्रद्धा ऐसा भी आया कि श्रद्धा से देना चाहिए लेकिन अगर दान देने में श्रद्धा ना हो तब भी दें लेकिन वो आया किसके लिए एक तो आपत्तकाल में सभी सहायता के अधिकारी होते हैं मान लीजिए अकाल पड़ गया है या किसी देश में कोई बड़ी घटना घट गई है जिसके कारण से बहुत सारे लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है वहां तो आपद धर्म मान करके सबको ही सहायता पहुंचानी चाहिए हालांकि वहां पर भी दुरुपयोग हो सकता है लेकिन फिर भी आपद धर्म में उन व्यक्तियों को सहायता पहुंचाना ही चाहिए लेकिन अगर आपद धर्म नहीं है और सामान्य रूप से वैसे ही कोई व्यक्ति दान की याचना करता है तो उस समय कुपात्र और सुपात्र का तो विचार कर ही लेना चाहिए और दान लेने वाले को विचार करना चाहिए कि मैं किससे दान ले रहा हूं और दान देने वाले को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मैं किसको दान दे रहा हूं तो दोनों अगर इस बात का ध्यान रखते हैं या ध्यान रखेंगे तो चाहे वो दान कहीं भी दिया जाए उससे वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो संस्था आगे बढ़ेगी उस व्यक्ति की उन्नति होगी जैसे एक घटना सुनी जाती है कि पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय कहीं जा रहे होंगे तो एक छोटा सा बालक 10-12 वर्ष का बालक जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है हाथ फैला देते कि बाबूजी कुछ मिले तो बाबूजी ने पूछा कि कि अगर मैं तुझे दशाने दे दू उस समय सस्ता जमाना था दस आने भी उस जमाने में बहुत होते थे तो अगर मैं तुझे दस आने दे दू या ये कल्पना कर ले कि वो एक रुपया मांग रहा था और मैं तुझे दस रुपया दे दू तो तू क्या करेगा वो छोटा सा बालक क्या बोलता है कि अगर आपने मुझे दस रूपए दे दिए तो मैं एक फलकी दुकान खोलूंगा उस समय दस रुपये में फलकी दुकान खुल सकती थी आज तो फलकी दुकान खुलने के लिए कम से कम पांच दस हजार तो चाहिए ही चाहिए वो तो कहते हैं कि वो दस रुपए पंडित जी ने दे दिए पंडित जी ने दे दिए दस रुपए और संयोग की बात है कि कुछ वर्षों बाद उनका उसी रास्ते से जाना हुआ और संयोग की बात कि उस लड़के ने उसी रोड पर फल की दुकान खोल भी ली तो पंडित जी को तो याद भी नहीं रहा कि मैंने किसको दिए दस रुपए और कब दिए और कितने वर्ष हो गए उनके दिमाग से तो ये बात निकलगी याद भी नहीं है ठीक है खोले खोलेगा नहीं तो नहीं खोलेगा उसकी मर्जी मैंने तो अपनी ईमानदारी से दे ही दिए दस रुपए लेकिन कहते हैं कि जब वो पंडित जी उस सुरक्ष से गुजर रहे थे तो अचानक आवाज आई बाबू जी बाबू जी पंडित जी ने देखा कि वो लगभग बड़ा हो गया वो बच्चा सत्रह साल का हो गया होगा बुलाया तो कहा कि आइए यहां बैठ फल की दुकान बिठा ली और कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना तो बोले मैं वही हूं जब मैं आपसे एक रुपया मांग रहा था रहा आपने मुझे दस रुपए दिए और आपकी कृपा से मैंने ये एक फलों की दुकान खोल ली है और आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं आज मेरे पास ईश्वर कृपा से कुछ कमी नहीं लेकिन ऐसी परीक्षा बहुत कम लोग करते है तो सामान्य रूप से जब भी हम किसी की सहायता करते हैं या किसी की सहायता करने की हमारे अंदर एक भावना उमड़ती है तो भावा वेश में न बह करके वहां पर विचार करें कि मैं दे तो रहा हूं पर ये जा कहाँ रहा है और आजकल तो बताते हैं कि ये भी एक व्यवसाय का रूप ले चुका है भीख मंगवाना बच्चों से एक व्यवसाय का रूप धारण कर गया है तो इसलिए अगर कोई असमर्थ है कोई बूढ़ा है या पता भी लग जाता है कि ये किस तरह की स्थिति का व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में उसकी सहायता की जा सकती है तो इसी बात को स्वामी यहाँ पर कहते हैं कि विवेचना मूलक दान सदा होता रहा हमारे देश में ये परंपरा रही है दान की शत हस्त समाहरा सहस्र हस्त संकरा खोलो मुट्ठी खोलो बांटो उदार हृदय से बांटो खुले दिल से बांटो सहस्र हस्त संक्रा खोले दिल से बांटो सह, और हमारे देश में ऐसे कई राजा हुआ करते थे जैसे एक राजा हर्षवर्धन हुआ वो क्या करता था कि साल भर जो भी इकट्ठा करता था और वो जाकर के दान कर देता था अब वो कहा दान करता था कितना उसका उपयोग होता था वो प्रश्न अलग है लेकिन वो खाली खाली हाथ लेकर के आता था और फिर वो इसी तरह करता था तो हर वर्ष वो इस तरह करता रहा तो हमारे देश में दान की परंपरा बहुत लंबे समय चल रही है लेकिन दान का विचार किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए इसी के लिए स्वामी जिन पंक्ति लिखी है कि विवेचना मूलक दान सदा होता रहा है विवेचना करो हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता है अतिथि सेवा बहुत अच्छी बात है वो भी एक दान है लेकिन वो अतिथि अतिथि है भी या नहीं है अतिथि देवो भव ये तो ठीक है अतिथि देव देव है अतिथि हमारे लिए एक आदरणीय पुरुष है पर वो अतिथि अतिथि है या नहीं उसकी योग्यता क्या है और हमने उन व्यक्तियों को भी अतिथि बना लिया जो अतिथि सेवा कराने के योग्य नहीं थे परिणाम ये हुआ कि हम लंबे समय तक हमारे ऊपर दूसरी संस्कृतियों का राज चलता रहा हमने वहां पर अतिथि की कोई परीक्षा नहीं की कोई जांच नहीं की इसलिए अतिथि देवो भव ये पंक्ति गलत नहीं है पंक्ति ठीक है लेकिन विचार इस बात का है कि कौन हमारा शत्रु है कौन हमारा मित्र है कौन अंदर घर के लाने लायक है कौन अंदर घर के लाने लायक नहीं है इस बात का विचार जो व्यक्ति करते हैं वो तो उन्नति में आगे बढ़ जाते हैं जो नहीं करते वो दोनों ही डूबते दानदाता भी डूबता है और दान ग्रहिता भी डूबता है आगे कहते हैं कि इन दिनों इन दिनों लोगों ने पीतवा पीतवा ब्रह्मापी मृता यहाँ पर स्वामी टिप्पणी दी है कि ये पाठ भ्रष्ट हो गया प्रतीत होता है दत्ता दत्ता पाठ होना चाहिए क्योंकि प्रकरण दान का तो है पीने का नहीं है तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए दत्ता दत्ता ब्रमापी मृता अब ये कहा की पंक्ति है ये स्पष्ट नहीं है कहीं की पंक्ति होगी यानी दान देते करके ब्रह्मा भी मर गया ब्रह्मा मृता दत्ता दत्ता ब्रह्मा मृता यहां दान देते देते, देते अभी पता नहीं इस, इसका मतलब भाव क्या है और कहा से मुक्ति ली गई है कहने मतलब यही समझ में आता है कि दान देते देते ब्रह्मा भी थक गया फिर भी लोगों को यह समझ नहीं आया कि कि दान लूं तो उसका उपयोग क्या करूं और ये भी समझ नहीं आया कि दान दूं तो किसे दूं इन दो बातों को ना समझने के कारण से कहते हैं कि ब्रह्मा भी लो, लोगों को दान देते देते वो थक गया तो ईश्वर की जो बनाई हुई सृष्टि है ये सारी की सारी दान कर रही है कोई भी चीज अपने पास नहीं रखी जा रही है हर व्यक्ति कोई ना कोई दान कर ही रहा है तो कहते हैं ये जो वाक्य है दत्ता दत्ता ब्रह्मापी मृतवा कहते ये वाक्य है, है तो जरूर किसी शास्त्र का लेकिन इसका जो उदाहरण दिया गया है वो गलत है क्योंकि दत्ता दत्ता ब्रह्मा भी मरता ब्रह्मा तो कैसे मरेगा देते देते वो तो सदा ही दे ही रहा है जब तक ये सृष्टि जीवित है जब तक ये सृष्टि चल रही है तब तक वो देता ही रहेगा एक कहावत है ऊपर कहावत कहावत हाँ, तो कहावत बताओ मतलब यहाँ अविधा में नहीं लक्षणा में लक्षणा मतलब भाई दे, दे, दे, दे, दे। थक गया मतलब देते देते वो लो, लोगों को ये समझ नहीं आई कि, कि कहा दान देना कहा नहीं देना ईश्वर तो लगातार दे ही रहा है वो कभी नहीं थकता है तो आगे कहते हैं कि ये जो अर्थ किया है ये मिथ्या अर्थ किया है विद्या वृद्धि के लिए द्रव्य खर्च हो अब स्वामी जी कहते हैं कि कहाँ दान करो शिक्षणालयों में दान करिए विद्यालय खोल दीजिए और बहुत सारे लोग विद्यालय खोलते हैं हालांकि उसमें उनका कुछ व्यवसाय का भी होता है कुछ आर्थिक लाभ भी रहता है लेकिन फिर भी जब विद्यालय खोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें निशुल्क विद्यालय खोल दीजिए बहुत सारे ऐसे निशुल्क विद्यालय देश में हैं जिनसे बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता कोई फीस नहीं ली जाती और उनको पढ़ा रहे तो कहते हैं कि विद्या वृद्धि के लिए द्रव्य खर्च होना चाहिए आध्यात्मिक विद्या के लिए दान दीजिए जहां लोग अध्यात्म के रहस्यों को खोजने में लगे हैं अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ते हैं उन पर व्यय कीजिए तो वो भी हमारा पुण्य कर्माशय के अंतर्गत ही चला जाएगा आगे कहते हैं कला कौशल की उन्नति के लिए धन लगाया जाए अपने देश में अगर कला कौशल नहीं होगा उद्योग नहीं खुलेंगे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यदि नहीं बनेंगी तो क्या होगा कि बाहर की वस्तुएं यहां से आएंगी महंगे दामों में यहां से आएंगी तो महंगे दामों में जब वस्तु यहां आएंगी तो इससे देश की गरीबी बढ़ेगी इसलिए हम अपने ही देश में अपने ही देश के पैसे से विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे खोले गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना करें छोटे छोटे वहां भी खोलें शहरों में खोले लेकिन इन सबके करने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रदूषण ना हो बहुत ज्यादा प्रदूषण ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण होने के कारण से उद्योग धंधों की तो बहुतात हो सकती है हो जाएगी लेकिन उसमें आदमी का स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति का संतुलन बना रहे और उद्योग धंधे भी बड़े बड़े लगाए जाए जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिले लोग बेरोजगार हैं मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, कर्मचारी हैं, जो भी जिस लायक है उसको वहां पर लगाएं और रोजगार के अवसर वहां पर उनको उपलब्ध कराते हैं तो देश सुखी होता समृद्ध होता तो कहते हैं कि वहां दान दीजिए और कहते हैं कि दीन अपाहिज रोगी कुष्ठी दीन का मतलब जो कुछ कर नहीं सकते वृद्ध व्यक्ति की कोई सेवा कर रहा है लेकिन सेवा करने वाले के पास में धन नहीं है वृद्ध को दवाई की आवश्यकता है वृद्ध को भोजन की आवश्यकता है वृद्ध को कपड़ों की आवश्यकता है या कोई ऐसा वृद्धालय चला रहा है वृद्ध आश्रम कोई खोले हुए तो ऐसी संस्थाओं को दान दीजिए क्योंकि वहां दीन लोग ही रहते हैं, वो कोई पैसा नहीं देते जो वहां सेवा करवाते वो सब दान की सहायता से उनकी सेवा होती है और उनको वहां पर सुविधाएं दी जाती हैं क्योंकि बाहर उनका कोई सहारा नहीं होता तो ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जहां पर इस तरह की संस्था चलती है और लोग उनमें दान दिया करते हैं तो कहते हैं कि दीन अपाहिज अपंगों के अस्पताल बहुत सारे हैं जहां अपंगों का इलाज होता है जयपुर में बहुत बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नारायण जयपुर में उदयपुर जै, में।, में भी है जयपुर में भी, में भी तो जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो गया है बहुत अधिक है और कुछ सहायता हमें ऐसे लोगों की भी करनी चाहिए तो एक अच्छी भावना हमारे अंदर जम लेती है तो हम ऐसी संस्थाओं को दान में दें जितना अपना सामर्थ है तो अपाहिजों के कोई अपाहिज है मान लीजिए उसके पास चलने के लिए वाइसिकल नहीं है साधन नहीं है और उसको सहायता है तो उसको वाइसिकल दिलाइए बैसाखी दिलाइए या जो भी उसकी आवश्यकता है तो ऐसी जगह कहते हैं अपाहिज है रोगी है कुष्ठी है रोगियों के अस्पताल बहुत सारे हैं कुष्ठ रोगों के अस्पताल हैं जैसे हिम्मत नगर में कुष्ठ रोगियों के अस्पताल है और भी कई जगह होंगे जहां पर उनको रोजगार भी दे देते हैं कुठी रोगियों को जो थोड़े ठीक होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम में लगा देते हैं और लगाना भी चाहिए निठल्ले नहीं बैठाना चाहिए लेकिन जो बिल्कुल ही असमर्थ हैं काम नहीं कर सकते चल नहीं सकते फिर नहीं सकते वो तो एक मजबूरी है तो उनकी सुख सुविधाओं को देने के लिए अब उनका कोई स्वयं का तो इतना है नहीं तो वहां भी समाज सेवियों को या जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको दान देने की आवश्यकता महसूस होती है जो जा, जान देते हैं तो उनको ऐसी संस्थाओं में दान देने चाहिए उससे हजारों लोगों के जीवन की रक्षा होती है उनको शिक्षा मिलती है उनका इलाज होता है और वो एक खुशहाल जीवन जीते आगे कहते हैं कि अनाथ आदि की सहाय करना सच्चा दान कहते हैं कि सच्चा दान क्या है कि इनकी सहायता करो अनाथ बच्चे हैं अनाथालय लोग खोल लेते हैं बाहर बनना अनाज बच्चों को कौन पालेगा माता पिता का तो पता है नहीं या मान लीजिए भूकंप आ गया उसमें माता पिता मर गए या किसी घटना में माता पिता के देहांत हो गया पड़ोसी पालने को तैयार नहीं स्कूल पढ़ने की इच्छा है लेकिन उसके लिए पहले तो सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए स्कूल तो बच्चा जब जाएगा ना उसके पास मकान होगा उसके पास सिर छुपाने कोई जगह होगी अब अनाथ बच्चों के पास ना तो खाने की व्यवस्था है ना रहने की व्यवस्था है ना कपड़े की व्यवस्था है और रेलवे स्टेशनों पर मान लीजिए इस तरह से घूम रहे हैं उनको कोई शरण नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में जहां भी हमें पता लगे वहां अनाथालयों में उस बच्चे को दे देना चाहिए या स्वयं भी अनाथालय स्थापित कर देना चाहिए ताकि उन बच्चों को भी उन बच्चों के साथ रहने का अवसर मिले उन बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र में और उनको उनको हर तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिले तो उन बच्चों को इकट्ठा करके और अनाथालय चलाया जाने चाहिए ताकि वे बच्चे भी जो कभी बेसहारा थे वे बे सहारे बन जाएं और उनका सहारा कोई बने तो ऐसे स्थानों पर दान देने से व्यक्ति को एक तो सबसे पहला लाभ ये होता है कि जो दान देता है उसके मित्र बहुत अधिक होते हैं और जो कंजूसी करता है उसके शत्रु बहुत अधिक हो जाते हैं स्वामी जी ने रिग्वे दादी भाषु का वाक्य लिखा है कि यद्यपि दान देने का कार्य बहुत कठिन है अपनी जेब में से हजार रुपए निकालना और ये लगे कि मैंने तो बहुत मतलब मेहनत से ये पैसे कमाए हैं और इसमें से एक कैसे दो रह जाएंगे एक या 9000 रह जाएंगे, 10000 हजार है 1000 में दान दूं, तो कैसे दूं? जल्दी निकलता नहीं जेब में से लेकिन फिर भी कुछ उदार हृदय ऐसे होते हैं कि जब उनको ये लगता है कि आज मैं इसको एक हजार रूपये दान दे रहा हूं, इस संस्था को दे रहा हूं, तो इस संस्था के एक एक व्यक्ति को मैं मित्र बना रहा हूँ किसी पड़ोसी की मैं सहायता कर देता हूँ तो उस पड़ोसी को मैं अपना मित्र बना लेता हूँ किसी शत्रु को आपत्तकाल में अगर कोई सहायता दे देता हूँ तो उस शत्रु को मैं मित्र बना लेता हूँ तो इस तरह से दान देने वाला जब ये विचार करता है कि दान देने से मुझे भी लाभ होगा और मुझ पर भी विपत्ति कभी पड़ सकती है आज दान लेने वाला विपत्ति में है संकट में है वो बेचारा दो दो पैसे का मोहताज है लेकिन एक ऐसा अवसर मेरे सामने भी आ सकता है कि जब मैं भी इसकी तरह लाचार हो जाऊं दीन हो जाऊं तो इन स्थितियों को विचार करके वो व्यक्ति दान देता है और उनकी सहायता करता है तो ये भी सही समाप्त करते हैं बाकी चर्चा कर